समवाय अन्यो असमवाय अभाव अभाव का रक्षण कर रहे हैं जो संवाय से भिन्न है और असमवाई है मैंने संवाय समय से कुछ उसमें रहता नहीं है ऐसे वस्तु का नाम अभाव समवाय भिन्नो असमवाई अभाव समवाई कौन से कौन से बताओ समवाई कौन कौन होते हैं हुँ? द्रवी भी है क्योंकि कोई कोई चीज समय संबंध का संबंध भी समय संबंध वाला गुण भी है, है।, है। विशेष भी है ये सब समय समय कहीं ना कहीं रहने वाले हैं या उनमें रह रहा रहे है वो किसमें रह रहे हैं अच्छा समवाई पांचो भाव पदार्थ हो गया पांचो भाव पदार्थ समवाई असमवाई कौन है और समवा संवाय खुद समय संबंध अवचित होता है क्या उसका वो कोई समय समस्या रहेगा या उसमें कोई समय समस्या रहता है क्या नहीं दोनों का बीच में समय संबंध होता है इन्हें संवाय संबंध स्वयं किसी का समवाई नहीं है इसके वजह से ये दोनों समवाय हुए ना संवाय संबंध बीच में आ गया अतएव इस गुण को समवाई कहा गया और तरफी को भी वाई कह रहे हैं लेकिन समवाय संबंध स्वयं समवाय है समवायी नहीं हो सकता वो क्या है वो असमवाई है उसमें हो रहा है। इसे क्या कहना पड़ा भिन्न कर दिया छाव पदार्थ अलग हो गया नहीं, नहीं। समय से भिन्न असमवाय जो वस्तु उसका नाम अभाव है अर्थ आज सीधे सीधे कहो भाव भिन्न तो अभाव भावि अभाव था निराश निराश अब सात पदार्थ अपना जो विशेष दर्शन था उनका सातों पदा सिद्ध हो गया अनुमानों को भी बना दिया अन्य प्रमाण से भी दिखा दिया प्रत्यक्ष कई जगहों में और सबका लक्षण भी बना करके पूरा कर दिए अब कहते हैं जो अन्य दर्शनकार लोग हम जिस सात का मान रहे हैं इनके अलावा कुछ अन्य भी पदार्थों को मानते हैं कुछ जैसे पहले विचार था हम जितने प्रमाण मान रहे उससे अधिक प्रमाण मानते जो जो उन प्रमाणों का हमने खंडन दिया हम प्रत्यक्ष मानते हैं उसे अधिक कोई उपमान मान रहा था उसका हमने खंडन कर दिया है कि नहीं कोई अर्थापत्य मान रहा है कोई अनुप्रव्य मान रहा है सबका हमने खंडन किया उसी प्रकार से जो हम सात पदार्थ मान रहे हैं इनके अलावा जो अतिरिक्त कुछ पदार्थ जो जो मानता हो उन पदार्थों को भी खंडन करना जरूरी है उसके लिए पदार्थांतर निराश प्रकरण आरंभ होता है सबसे पहले मीमांसकों को लेते हैं जो शक्ति नामक पदार्थ को पृथक मानते हैं वो लोग शक्ति पदार्थांतरत्व निराश शक्तिर पदार्थांतर मस्ती चेत न प्रभा कर आद्य के खड़े होकर बोलने लगते हैं, भाई शक्ति भी एक अलग पदार्थ है आप कैसे सात पदार्थ वर्णन करके चुप हो रहे हो आठवा पदार्थ ये भी है इसका भी लक्षण बताओ अनुमान बनाओ सिद्ध करो इन सारी चीजों को विधि न कत नहीं तत्सद प्रमाणाभाव शक्ति कोई पृथक पदार्थ है ऐसे उसके सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है कहते हैं कि स्फोट अनुपति तब वह कह सकता है स्पोट जो अनुपत्ति है वही प्रमाण है है। शक्ति किसी प्रतिबंधक के कारण अग्नि की शक्ति जब कुंठित हो जाती है तब उससे स्फोट नहीं निकलेगा न जलते बांसों का फटने का नाम स्फोट आवाज टता है ना जब जलता है लकड़ी क्रैक्स होकर फटफट आवाज आता है उसका नाम है वो कह रहे हैं कोई प्र... है है कोई नहीं नहीं है अग्नि की शक्ति जब कुंठित ना भी हो तब क्या है स्पोर्ट सुनाई रहा है अभी लकड़ी है स्पोर्ट सुनता है यहां से कुछ नहीं क्यों यहां प्रतिबंधक भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है लेकिन मान लो प्रतिबंधक रख दिया अग्नि जल रहा था प्रतिबंधक रख दिया जब तक प्रतिबंधक को आप ला के नहीं रखे तब तक जो है स्पोट नहीं दे रहा था अब प्रतिबंध खड़ा होने से स्पोट बंद हो गया अब आवाज़ दिख रहा है धक धक धक धक हुआ लेकिन चटपट आवाज नहीं आ रहा अब क्या मानेंगे कोई अग्नि के एक शक्ति जब तक चटपट कर रहा था उस शक्ति को इसने प्रतिबंधित किया मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा इसे है, स्फोट के अनुपति ही शक्ति में प्रमाण अग्नि में शक्ति थी जो पहले स्फोट उत्पन्न करता रहा अब प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित हटाने के बाद फिर स्फोट उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब स्फोट उत्पादी का शक्ति विद्यमान थी जो प्रतिबंधक के द्वारा स्तब्ध कर दिया गया था और अग्नि से भिन्न मानना पड़ेगा क्योंकि जब अग्नि जल इस तो शक्ति को रोक दी गई थी दबा के रख दिया गया था प्रतिबंधक मंत्रालय के द्वारा अत अग्नि से भिन्न स्फोट दाह आदि के का कारण भूता एक शक्ति विशेष अग्नि में मानना पड़ेगा और एक पदार्थ तो तो माननी पड़ेगी चेतना प्रतिबंध का भाव आपकी विपत्ति है प्रतिबंध अभाव आपकी विपत्ति है कहते हैं कि इसका उत्तर है कि उस कार्य में प्रतिबंधक क्या अपेक्षा है ये कह सकते हैं शक्ति मानने की क्या जरूरत है प्रतिबंधक का होना और का अभाव यही कारण था स्फोट का कारण शक्ति मानना जरूरी नहीं है प्रतिबंध का भाव को मान लो कारण करना अलग पदार्थ मानने की का जरूरत नहीं ना अभाव से काम चल गया जी यह? कोई भी कार्य उत्पत्ति के प्रति भाव कार्योति के उत्पत्ति के प्रति सामान्य कारण आपने क्या माना है प्रतिबंध का भाव को उसी को यहां भी कारण मान लो ना दाह के प्रति स्फोट के प्रति अलग शक्ति क्यों मान रहे हो उसमें अग्नि में शक्ति न मान करके प्रतिबंध का अभाव ही कारण है प्रतिबंधक है दाह नहीं हो रहा है स्फोट नहीं हो रहा है प्रतिबंध का भाव हो जाए दाह होगा स्पोट होगा शक्ति अलग मानने की जरूरत नहीं है प्रतिबंध का भाव जो सर्वदर्शन सिद्ध है कारण कोटि स्वीकृत है वही यहां पर भी मान और स्पोट के भाव के प्रति पृथक प्रतिबंध का भाव से अलग एक शक्ति की कल्पना करना व्यक्त है प्रतिबंध सत्वे कार्या प्रतिबंध का अभाव कार्य व्यतिरक है अब इसके आधार शक्ति अलग तो मान्य सत्व कार्यांध का भावे शक्ति अतेव कार्य सत्व ये मान्य के बीच में ये शक्ति की कल्पना क्या जरूरत है सीधे सीधे कहो प्रतिबंध सत्वे कार्यांध का भाव है कार्य भाव इतना इस विषय में कोई कहे अब आप पूछेंगे प्रतिबंधक का भाव कारण पूर्व कौन सा भाव प्रतिबंधक का कारण प्रतिबंधक का, का, का प्राग भाव कारण है यह प्रतिबंधक का प्रद्वंसभाव का कारण है या प्रतिबंधक का भाव कारण है या प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव कारण है चारा भाव है ना आपका उनमें से प्रतिबंधक का कौन सा भाव कारण ऐसे ही कोई विकल्प पूर्व प्रश्न उठाए खंडन करने कोशिश करता है क्यों प्रतिबंधक का प्रागभाव तो कारण नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिबंधक का प्रागव का मतलब क्या अभी प्रतिबंधक पहला ही नहीं हुआ है जो पहला ही नहीं होगा कार्य को कहां से रोक देगा अरे प्रतिबंधक प्राग भाव का कारण नहीं होगा कार्य के प्रति और प्रतिबंधित प्रधान स्वभाव कारण नहीं होगा जब प्रतिबंधक ही ध्वंस हो गया है नष्ट हो चुका है वह कारण कोटि में लिया नहीं जा सकता अब रहा जो प्रतिबंध का अत्यंत भाव, भाव और तो अन्योन्य भाव और प्रतिबंधित अन्योन्य भाव प्रतिबंध कर रहते वक्त रहता है है ना जब प्रतिबंध को खड़ा किया तब उसका भाव उस वस्तु में रहेगा। गया अच्छा प्रतिबंध अन्योन्य भाव का कारण मानूंगा तो फिर प्रतिबंध का अत्यंत भाव रह जाएगा कोई तो कारण है इसे आपको कहना पड़ेगा भाई प्रतिबंधक रहते वक्त का ने भाव रहता है और वो कार्य को रोक देता है इसलिए भाव भी कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकता कि प्रतिबंध का भाव रहता है? जब प्रतिबंधक वहां खड़ा रहेगा और जब खड़ा है तो काम को रोकेगा ही अतिव प्रतिबंध का भाव भी कारण नहीं हो सकता और न बचेगा कौन इस सारी मन में करते हैं। हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है परिहर्तव्या प्रतिबंध का प्राग भाव या प्रतिबंध का प्रध्वंसा भाव या अत्यंत भाव निर्णय भाव इत्यादि विकल्प भी उठाता है तत् में प्रतिबंध भाव में का विचार में भी प्राग भाव आदि विकल्प ग है कि प्रति कौन सा है इतनी विकल्प जो पूर्व पक्षी अगर उत्थापन करता है तो उसका जो में क्या कहना है जवाब कहेंगे जैसी है सर्वत प्रधान भाव भी नहीं लेना जहा जैसी है वहां वैसे अभाव को ग्रहण कर लेंगे सीधे, सीधे। कार्यलक्षण अभिगमेना उत्तम भट मंत्र स्फोटोत्पत्तों अनियतहित उत्तम कार्य रूपा उत्तम भक्त मैने उजक उत्तम भक्त होता है उत्तेजक के अभाव से युक्त उत्तम भग मंत्रस्य उत्तेजक के अभाव से जो प्रतिबंधक है कि उत्तेजक से रहित प्रतिबंध होना जरूरी है नहीं तो प्रतिबंध रहता होगा यदि कोई दूसरा उत्तेजक है तो क्या होगा कार्य तो हो जाएगा उत्तेजक बल पर रोकने वाला रोक भी रहा हो लेकिन कोई दूसरा उससे भी ताकतवर आदमी है तो क्या होगा कार्य सिद्ध हो जाएगा उसके वजह से जैसे छोटा अधिकारी काम रोक रहा है बड़ा अधिकारी कहते चलो करो तो छोटा अधिकारी क्या करेगा चुप रहना पड़ेगा उसको वो कार्य रोक नहीं सकता प्रतिबंधक था यहां पर भी कहते हैं उत्तेजक विशिष्ट प्रतिबंधक यदि है तो कार्य हो जाएगा उत्तेज रहित प्रतिबंधक का अभाव होना जरूरी है कैसा होना चाहिए? न अनियत को भाव में अनियत नहीं आता है उत्तेजक के अभाव से जो प्रतिबंधक उसके जो अभाव है उस सहकृत सामग्री को ही कार्य का जनक माना जाता है कार्य को जन उत्पन्न करेगा ऐसे में उत्तेजक अभाव विशिष्ट प्रतिबंध का अभाव ही सकल कार्यों के प्रतिवास्ताओं में जनक माना जाता है केवल प्रतिबंध का भाव भी नहीं अतः उत्तम के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होने पर कोई हेतु में इसलिए मतदाना उत्तेजक ने भी कार्य पैदा कर दिया था ना उत्तेजक ने भी कार्य को पैदा कर दिया कार्य कारण भाव अनियत हो गया तुम्हारा प्रतिबंध का भाव का बार बार कारण बोलते थे ना अब का नया का एक कार्य तुम्हें दो ऐसा कारण मान लो ग हो जाता है मान लो उजक है प्रतिबंध का भाव नहीं है हम कह सकते प्रतिबंध का भाव भी कारण नहीं है कार्य का तो का बावजूद भी प्रतिबंध का भाव जो सामान्य कारण है उसे कोई आपत्ति नहीं है उसे कार्य कारण भाव अनियत नहीं हो जाता न अनियत हेतु कारण में अनियत नहीं होता जो प्रतिबंध का भाव को सामान्य कारण रूप मान नहीं पड़ेगा अब एक और बात करते मीमांसकों का वृहीन प्रोक्षति वृहीन प्रोक्षति। द्वितीय न तस्कार वह कहते हैं वृहीन प्रोक्षति में ऐसी शक्ति है ये शक्ति मानते इस मंत्र जो कि व्री में संस्कार को डाल देता है मंत्र क्या करता है में संस्कार को डाल दिया और कैसे कैसे ज्ञापन हुआ द्वितीय विभक्ति के द्वारा क्योंकि कार्य के उत्तर काल में व्री में कोई अंतर तो पड़ता नहीं व्री का स्वरूप सिद्धि के लिए प्रोक्षण है क्या है प्रोक्षण नहीं भी करेंगे तो व्री का स्वरूप सिद्ध है नहीं तो जरूरत है प्रोक्षण करने का वह प्रोक्षण व्यर्थ अगर ज्ञापन करता है उस वृहि में कोई विशेष शक्ति को आधान किया प्रोक्षण ने जो पहले याग योग्य नहीं था अब उसने याग्ञ योग्य तारु शक्ति का आधान कर दिया है और यह बात द्वितीय व्यक्ति से ज्ञापन हो रहा है ऐसे मीमांसकों का सिद्धांत उस खंडन करते हैं वृ में कोई शक्ति डालने की जरूरत आपने क्रिया किया उस क्रिया का फल क्या है अपूर्व सिद्धि आपके हाथा में होता है आप प्रोक्षण नहीं भी करेंगे तो याग करेंगे तो भसम होना ही है सुहागर की याग तो हो ही जाएगा है ना प्रोक्षण के बिना आप डाल दोगे तो क्या देवता नहीं अकेलेगा लेगा।, लेगा लेकिन अंतर क्या है पुण्य में कमी और बेसिक आपने सारे अंगों का अनुष्ठान किया तो आपको पुण्युत बढ़ेगा चंगन को घटा चंग दिए तो पुण्य घटेगा और पुण्य रहता है? रहेगा क्या में? कहा इसीलिए प्रोक्षण क्रिया के में कुछ भी नहीं हुआ है प्रोक्षण क्रिया से पुण्य आपकी आत्मा में पैदा हुआ है इसी सिद्धांत नहीं आएगा वैशिषिका इसलिए कौन आए वृण प्रोक्षण मंत्र से आप ये भी कह सकते हो प्रोक्षण आप क्रिया ने याग योग्यता रूपे शक्ति को व्री में डाल दिया और यह अर्थ द्वितीय विभक्ति बता रही है कि आप का सिद्धांत नहीं हो सकता द्वितीय का अर्थ संस्कार नहीं हो सकता व्याकरण में क्या कहा है क्रिया क्रियाजन्य फलाश्रतम कर्मत्वम जन्य फलाश्रतम कर्मत्वम क्रिया जन्य फल श्रद्धा मानते संस्कार उसका आश्रय मान रहे वो हम उसको नहीं मानते यारे क्या है क्रिया जन्य क्रियाजन्य फलभागित न तवाइनम आक्षिपति क्योंकि कर्म का जो लक्षण है क्रिया जन्य क्रियाजन्य फलभागी फलाश्रयत्म यह वाला शर्त नाम का जो कार्यत्व है वह संस्कार समयित्व को आक्षेप नहीं करेगा संस्कार का समवाई हो गया यह अधिक अर्थ की अव कल्पना नहीं कर सकते नहीं संस्कार संवाय संबंध से वृहि में उत्पन्न हो गया है प्रोक्षण क्रिया ने वृहि में संवाय संबंध देना एक संस्कार को पैदा कर दिया ऐसा अर्थ आप किस आधार पर निकालोगे कि प्रोक्षण रूपी क्रिया का फल क्या है संस्कार है यदि आपका कहना क्या है प्रोक्षण क्रिया का फल क्या है संस्कार किसका संस्कार हो रहा है वृहि का संस्कार है इस संस्कार का आश्रय कौन हो गया व्रीही हो गया ऐसा आपका मन हम कहते हैं कि संस्कार न भी करो व्रीही का तो फर्क क्या पड़ता है अपूर्व सिद्धि में तो फर्क पड़ा ना आप ही कहोगे प्रोक्षण रहित व्री से यज्ञ तो हो जाएगा किंतु वह यज्ञ से अपूर्व उत्पन्न नहीं होएगा तो कहोगे ना और वह अपूर्व जो कह रहे हो संस्कार अपूर्व पका रहता है व्री में रहेगा आत्मा में सभी अपूर्व जो होता है पुण्य वो आत्मा का तो गुण है में रहकर कोई फ़ायदा नहीं तो भस्म हो रहा है फिर जब वृह में पुण्य चला जाएगा और हमको हम तो खाली रह गया हम क्यों प्रोक्षण करें हम ही पुण्य मिलेगा तब तो प्रोक्षण करेंगे आदमी कोई भी कर्म कांड में कार्य क्यों कर रहा है अपने पुण्य पाने के लिए कर रहा है ना उस प्रोक्षण कार्य का फल इसलिए क्या मानना पड़ेगा मुख्य रूपेण ना पुण्य ही मानना पड़ेगा और पुण्य रूप फल का आश्रय व्री नहीं है, आत्मा है। फिर क्या फिर व्रीन क्यों बोला तब कहते हैं व्री की अंगता मात्र का कर बोध करता है प्रोक्षण रूप क्रिया का अंग है व्री क्या है ोक्षण विक्रिया में या प्रोक्षण क्रिया वृ का अंग है ऐसा मान लो कहते किंतु के द्वारा प्रोक्षण में ताजत बने व्री की अंगता मात्र प्रती होती है प्रोक्षण क्रिया अंग है और अंगी हो जाती है अतः प्रोक्षण जन संस्कार या शक्ति की आश्रयता था उन लोगों का कहना था वृही है ये इसलिए मान रहे किस तरह से क्षेप कर सकते थे जब जी अंगांगी भाव जो है कैसा अन्य था आगे पढ़ लो होमेन उपयुक्त नेशा सात ये सर्वत्र नहीं हो सकता ना क्योंकि एक और मंत्र आता है सुप्तवाक्य प्रस्तरम प्रहरती सुप्तवाक मंत्र पाठ करते हुए जो दर्भ बिछाया गया था उषा बिछाते ना जिस तरह के लिए उसको सुहा करके डालते हो वो संस्कार का वावी, वावी जिते भक्ति है वो संस्कार व्री में जाएगा वो दर्भ घास में जाएगा वो तो नष्ट हो रहा है तो अन्य उपयुक्त नाम प्रसराम क्या था उपयोगमान था जिसका प्रोत्साहन कर रहे हैं अभी उपयोग नहीं हुआ है याद में उपयोग आगे करेंगे हम आगे हम डालने वाले इसलिए हमेशा याद में दो हिस्सा होता है एक उपयुक्त दूसरा उपयोग शुरू से क्या होता है उपयोग रहता है पहले सब पूजा शुरू से पहले और उस सारा सामान क्या है उपयोग है और धीरे धीरे कुछ उपयोग करोगे तो उपयुक्त हो जाएगा अब उपयुक्त होने के वस्तुओं का नियम है किसको कहा डालना है कुछ चीज होती है गड्ढा बनाओ चक् गो बोला कुछ चीजों को कह अग्नि में ही डाल देना कुछ चीज को कहे नदी में बहा देना ये मैं ना कुछ चीजें पेड़ों के नीचे डाल ले जाओ पिपल के पेड़ में डाल दे ऐसे भी चीज है जो येजमान पर घुमा कर ले चौराहे पर रख दे पर घुमा देते हैं दीपक जलाओ तो चीजें होती है और सारे लिए जा करके वहां ले नजर उतार के वहां डाल देते अलग अलग ना अब संस्कारों से मिला किसको क्या उन चीजों कुछ मिल रहे हैं कि व्यक्ति करने वाले को मानना पड़ेगा उपयुक्त नहीं होगा सबसे तो हो सब जो जितने भी क्रिया होते हैं उन क्रियाजन संस्कार हम क्या मानेंगे ये पुण्यात्म तो मानेंगे और पुण्य जो चीज होती है वो आत्म ही मानना पड़ेगा संस्कार नहीं कहना भट्ट साहब का है भूत और भावी भूत मने उपयोग कर दिया गया वस्तु और भावी बने उपयोग किए जाने वाले भविष्य में उन वस्तुओं का सारे द्रव्यों का संस्कार कर योग्य होते हैं संस्कार अमर ऐसे लिखा है इस विषय में थोड़ा टीका में जाओ जो बड़ा, तो दिया है, है, श्लोक इन संस्कार या शक्ति की आश्रेता का विधि में तभी आक्षेप कर सकते थे जबकि अंग और अंगी का नियमत आश्रय आश्रय भाव होता अंगांग अंग और अंगी में क्या है नियमित रूप में न आश्रय आश्रय भाव नहीं है कि तो ऐसा का नहीं क्यों राजोपयोग संभार का संवहन राजा नहीं करता अब दुष्ट राज करते दृष्टान कुमार भट्ट ने राजा जिन चीजों को उपभोग करता है और तो राजा ढोता है क्या अपने सर पे ढोते कौन है अन्य ऊंट घोड़ा वगैरह रथ वगैरह आए वो लोग ढोएंगे अन्य लोग हैं नहीं तो आदमी है उसके नौकर छाकर वो ढोते नौकर कुर्सी लेके जा रहा है पीछे पीछे मालिक जहां बैठना चाहेगा बोले अब ढोया किसने बैठा किसने लेकिन नौकर ने आराम ले रहा है मालिक, और, और, और तो राजा मालिक है ना उसी प्रेम प्रधान कौन है पूरी आग में यजमान है उसी को सारा फल मिलेगा खरे कोई मिलेगा उसे मोज सारा संस्कार जो भी कर रहे प्रोक्षण कर रहे हैं कोई चीज़ फेंक रहे हैं रहे हैं फेंक रहे जला रहे हैं कुछ कर रहे हैं पंडितों से करवा रहे हैं जो भी हो रहा है सबका फल है दृष्टांत बड़ा सुंदर है श्लोक दिया देखो न ही शेषक्तम न आश्रय आश्रय भाव राज्यमहति तो कुमकुम जैसा राजा के उपयोग वाला कुंकुमादि सारा पदार्थों को ऊँट होता है सदा यही देखने को मिला संसार में वाह कुंकुम आदि से कोई लाभ नहीं सो, उंट को उसी प्रकार से यहां पर भी जो वृही आदि को कोई लाभ नहीं आपको प्रोक्षण आदि करने का लाभ होता है यजमान को जब वृहिक कर्म प्रोक्षण क्रिया से जन संस्कार यह अदृष्ट यजमान के आपदा में रहेगा जड़ पदार्थों संस्कार शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है ना सिर्फ आचार्य उदयन भी इस बात को कहते हैं, देखो संस्कार पुंस एविष्ठ प्रोक्षण भुक्षण आदि भी स्वगुणा परमाणु नाम विशेषाहकय कुंजलि का संस्कार जो भी होता है और जो कुछ भी बाहर और चीजों में भी कर रहे हो उन सब के द्वारा संस्कारित कौन हो रहा है पुरुष ही संस्कारित हो रहा है अब पूरे कमरे बढ़िया सुगंध बनाते हो अगरबत्ती लगा करके इसे कमरे को क्या अलग होना है दीवारों में खुशी के लिए आप अगरबत्ती जलाते हो दीवार खुश रहे इसका लाभ किसको हुआ आपको हुआ आपके मन की प्रसन्नता हो रही संस्कारित कौन हुआ कमरा भी हो गया कुछ हद तक शुद्धिकरण तो हुआ कोई भी आएगा उसको स्वंध तो मिलेगा आपका गैस तो नहीं मिलेगा ना वहां पर <laughs> देखने में क्या लग रहा है कमरा भी संस्कारित हो रहा है एंड असली लाभ न कमरे को है न आने वाले उनको है आप अपनी लेके भगवान की अभिपति चला है पुण्यता आपको मिला उसका गौण भले लाभ दूसरा भी है दूसरों को भी आ गया उनको भी सुगंध मिल गया कमरा भी जो है दुर्गंध चला गया स्वच्छ तो तो तो हो गया सब तस्कार से अवस्थान अनुपत है आश्रय रहित होकर के संस्कार कहीं टिक नहीं सकता कोई रूपये आश्रय होगा रिया भी हो नहीं सकते कौन आश्रय आत्माचरित कल्पनीय खल्पुरी, कल्पना करनी पड़ती है ये सारा जो संस्कार है वो आपकी आत्मा में ही आशक्त होता है इतर तरह भी बहुत तो, उसी प्रकार से भाई सारे संसार वस्तुओं में भी समझ लेना ऐसे कहीं भी शक्ति की जरूरत नहीं जब वैदिक कर्मों में शक्ति की जरूरत नहीं कह दिया लौकिक कार्यो में शक्ति की जरूरत क्या रहेगी अच्छे शक्ति कल्पना कोई आवश्यकता नहीं है कहने को दोष है ये बताओ इसमें क्या दोष आ जाता है अर्थात कोई दोष नहीं